हरि हरी बोलवृंदावन हरि लाल की जय शिराहा राधा गिरीन्द्र देवजू की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय भागवत निवास आश्रम की जय श्री गौर निरी श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय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 Hari Govind Jay Jay. Govind Jay Jay. Govardhan Jay Jay. Jay Jay. Govardhan Jay Jay. Radha. ृंदवन बिहारी जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयथ पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंद नो य से कमलगल वमयमृत जगत्प्यवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तिह बराकुकोमी तस्य हरे पदकमल वंदे हम श्रीचैतन्यदेवस् वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरों वैश्व श्रीपम साग्रजा सह गण रघुनाथांतम तम सजीव साइतम सवधूत सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा श्री पादण ली श्री विशाखाविता आजान लंबितुजौ कनकावधा संकर्तन पितर कमलायताक्ष विश्वभरौ गुरवरौ नवकल वंदे जगत्कुण करू, अज्ञान निरांधस ज्ञानशलाखया चक्षुन्मील ये नो तस्म श्रीगुरव नम कृष्णय वासुदेवाय हरे परणृतक्लेय गोविंदय नमो नमः वाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य च पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम नारायण नमस्कृत्य नरम चय नरोम देवी सरस्वती व्यासो हे श्री सनातन प्रभो करुणामशे हेतलोको हे रूप को हे भट्टी सुमते रघुनाथ श्री दासजीव मे कुुतमंद मते दया बिहारी लाल की जय पर मंगल श्री चैतन्य चर्ता मत मध्य लीला श्रीमत महाप्रभु की गौण देश की यात्रा का पूर्व प्रसंग में निरूपण कर आए इतिहास के क्रम में हम जानते हैं ये कविराज गोस्वामी जी ने बताया कि श्रीमंत महाप्रभु ने माघ मास में मकर संक्रांति के दिन संन्यास ग्रहण किया तीन दिन तक सन्यास ग्रहण करने के बाद में महाप्रभु विचरण करते रहे घूमते रहे न स्नान न भोग भोजन भिक्षा कुछ भी नहीं मैं वृंदावन जाऊं कभी दाए कभी बाए ऐसे घूम रहे तीन दिन के बाद में फिर श्री अद्वैत आचार्य के यहां पर पहली भिक्षा श्रीमती महाप्रभु ने की और दस दिन वहां पर श्री अभित आचार्य के पास में रहे शची मां ने आपको विशेष रूप से भिक्षा कराई परम स्नेह के कारण और मां से आज्ञा लेकर के दस दिन के बाद श्री महाप्रभु द्वादशी के दिन समझ लें जैसे आप फाल द्वादशी के दिन माघ में महाप्रभु की आ, सन्यास हुआ तीन दिन पंद्रह दिन इस तरह से बीते तीन दिन घूमना दस बारह दिन दस दिन श्री अद्वैत आचार्य के यहाँ पर आप टिके पहली भिक्षा की फिर इसके बाद में दस दिन टिके माँ फिर मां से अनुमति लेकर के श्रीमंद महाप्रभु दक्षिण यात्रा के लिए निकले और श्री महाप्रभु चैत्र की एकादशी के दिन दोन एकादशी के दिन श्रीमद महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंचे और वहां श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद में फिर श्री महाप्रभु ने चैत्र के महीने में चैत्र के महीने में पहुंचे और चैत्र के महीने में ही एकादशी के दिन शुक्ल एकादशी के दिन पहुंचे हैं शुक्ल एकादशी के दिन पहुंचने के बाद में श्रीमन महाप्रभु ने फिर साधों भट्टाचार्य इनके यहां पर सात दिन तक वेदांत का श्रवण किया और फिर उसका खंडन भी किया भक्ति की स्थापना की और भक्ति की स्थापना करने के बाद में चैत्र रहे चैत्र के बाद में श्रीमन महाप्रभु आप वैशाख में एक महीने रहने के बाद में वैशाख में श्री महाप्रभु दक्षिण यात्रा के लिए निकल गए कि मैं दक्षिण यात्रा जा रहा हूं तो वैशाख में सड़सठ से उनहत्तर तक पंद्रह से पंद्रह तक दो महीने दो साल श्रीमद महाप्रभु दक्षिण यात्रा में विचरण कर, करते रहे दो वर्ष लग गए महाप्रभु को दो वर्ष से कुछ ऊपर लौटने लौटने और महाप्रभु फिर पंद्रह के वैशाख में दोबारा लौट करके आए उस समय पंद्रह में मैंने संन्यास के तीसरे वर्ष श्री महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जितने भी भक्तगण हैं वे गौड़ देश से विशेष रूप से आए रथ होने के बाद में फिर महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं वृंदावन जाऊं वृंदावन जाऊं ये महाप्रभु को वृंदावन जाने की लगी हुई है उस समय प्रताप रुद्र महाराज छोड़ना नहीं चाह रहे हैं महाप्रभु को कि महाप्रभु जैसे तैसे आए हैं वृंदावन चले गए फिर जाने लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे इसलिए प्रताप रुद्र ने श्री शारु भट्टाचार्य श्री राय रामानंद इनसे कहकर के कि किसी तरह से महाप्रभु को रोकिए और ये दोनों के दोनों लोग आज कल आज कल करके श्रीमंत महाप्रभु को रोकने रोकते रहे और उस वर्ष श्री महाप्रभु को रोक दिया जाने नहीं दिया कि अभी वर्षा हो रही है वर्षा बीत जाए तब जाना फिर वर्षा बीत गई तो आप ठंड बहुत हो गई तब जाना फागुन में जाना ऐसे टालते रहे टालते रहे तब दूसरे वर्ष सारे भक्तगण महाप्रभु के पास में आए और भक्तगण माने 1570 में भी भक्तगणों का श्रीमंद महाप्रभु के पास में आना हुआ 66 में महाप्रभु ने संयास लिया लेने के बाद में दक्षिण यात्रा गए सड़सठ और अड़सठ इन हाँ दोनों में शिव महाप्रभु दक्षिण में रहे उनहत्तर में श्री महाप्रभु लौटे तो सड़सठ से उनहत्तर तक महाप्रभु दक्षिण में रहे छियासठ में संयास लिया सड़सठ से उनहत्तर दक्षिण में रहे दक्षिण से लौट करके जब आए तब सारे भक्तगण इनके पास में आए उस साल का पूरा समय व्यतीत हुआ अगले वर्ष फिर से भक्तगण आई महाप्रभु के पास में महाप्रभु ने कहा अब प्रत्येक वर्ष मत आना अगले वर्ष मैं स्वयं तुम्हारे पास में आऊंगा ऐसा सबको आश्वासन दिया है श्री प्रताप रुद्र के आग्रह से महाप्रभु उस समय टिके रहे फिर श्री प्रताप रुद्र की आज्ञा लेकर के सब लोगों से आदेश लेकर के प्रताप ने भी अनुमति प्रदान की सन इकहत्तर में श्रीमंद महाप्रभु विक्रम एक, एक महाप्रभु आप दो बार आप वृंदावन के लिए चले परंतु इस बार लाखों लाखों उड़िया और अन्य लोग महाप्रभु के साथ में थे वो यात्रा पूरी नहीं हो सकी महाप्रभु की और महाप्रभु कानाई नाचशाला तक उस समय आए वहां से लौट गए लौट करके रूप सनातन से मिले हैं राम के निगाह में और लौट करके वापस उड़िया आ गए फिर उसके एक वर्ष बाद सन बहत्तर में सन नहीं संबत् संबत बहत्तर में विक्रम संबत बहत्तर में श्रीमद महाप्रभु आप फिर वृंदावन के लिए चले हैं उसी वृंदावन यात्रा का पंद्रह सौ में जो श्री महाप्रभु की वृंदावन यात्रा हो रही है छठे वर्ष सन्यास के उस समय श्री वृंदावन यात्रा का यहां पर सत्रहवें पदच्छेद में वर्णन किया जाता है महाप्रभु झारखंड होकर के आए और वहां झारखंड के गंभीर जो जंगल हैं उनके पशु पक्षियों को भी महाप्रभु ने प्रेम का दान किया उस लीला का सत्रहवें परिच्छेदावन गौरव व्याघ्रे भयघान बने प्रेमोन्तां सहोन्न्य विरोधे कृष्ण जल्पना के वृंदावन जाने के लिए श्रीमंत महाप्रभु जब जिस समय अकेले निकले हैं अब भीड़ नहीं है किसी को भी साथ में मिल लिया केवल एक कृष्णदास ब्राह्मण जो हैं वो इनके साथ में हैं श्री बलभद्र आचार्य श्री बलभद्र आचार्य जो है वो इनके साथ में हैं है, है। और महाप्रभु जिस समय झारखंड के गंभीर वनों में पहुंचे हैं वहां पर व्याघ्र इव व्याघ्र माने शेर एवं माने हाथी और माने मृग तो व्याघ्रेभ व्याघ्रे भिण खगान बने व्याघ्र माने हाथी और एन माने मृग और खग माने पक्षी इन सौ को बन में प्रेमोन्मक्त बनाते हुए उनके साथ में महाप्रभु ने नृत्य किया और सबसे कृष्ण नाम का उच्चारण करवाया इस लीला का इस सत्रहवें परिच्छेद में आगे वर्णन किया जाए जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद जय जयादवित चंद्र जय गौर भक्त ब्रंद शरद काल हिल प्रभु चलित हिल मति रामानंद स्वरूप संगे युगति जिस समय पार का महीना आया है शरद काल शरद ऋतु उस समय श्री प्रभु ने श्री वृन्दावन गमन करने के लिए इच्छा की श्री रामानंद स्वरूप इन सबसे एकांत में महाप्रभु युक्ति कर रहे हैं कि अब मैं आप लोग आदेश दें मैं वृंदावन दर्शन कर आऊ महाप्रभु को छह वर्ष तक तला लग रही वृंदावन का दर्शन नहीं कर पाए कोई न कोई बाधा आ जाती है संन्यास ग्रहण करने के बाद मैं सीधे वृंदावन के लिए निकले थे वृंदावन वृंदावन की रट लगी हुई है वृंदावन जा नहीं पा रहे पहले चले गए दो वर्ष के लिए दक्षिण यात्रा वहां से लौट करके आए फिर दो वर्ष रहे, कहीं जगन्नाथपुरी में ही फिर अगले वर्ष चले पांचवें वर्ष तो केवल गौरी देश तक ही यात्रा हुई बीच में रूप सनातन ने टोक दिया इसलिए लौट गए, फिर छठे वर्ष श्रीमत महाप्रभु अब वृंदावन आए सब कह रहे हैं कि रात्रि उठी बन महाप्रभु कह रहे हैं कि रात्रि उठे बन पथे पलाय याव मैं रात को उठ करके भाग करके यहां से वृंदावन चला जाऊंगा पक्का आदमी है इनको कौन रोक सकता है बोले मैं भाग करके निकल जाऊ निकल जाऊंगा अकेला जाऊंगा किसी को भी अपने साथ में नहीं ले जाऊंगा आप दोनों मेरी सहायता करें मैं वृंदावन का दर्शन करना चाहता हूं ऐसे ही महाप्रभु कह रहे हैं यदि कोई मेरे साथ जाने के लिए उठे तो भी यत्न करके उसको रोकना कोई मेरे साथ में नहीं आए ऐसी अन्य था आप मन में दुख मत मानिएगा मैं आनंद पूर्वक रहूंगा दो जन कहे तुम ईश्वर स्वतंत्र श्री राय रामानंद और सौर दोनों दोनों दोनों कह रहे हैं नहीं राय रामानंद और श्री सौ दामोदर हाँ दोनों के दोनों कह रहे हैं कि आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं जैसी आप इच्छा आपकी इच्छा हो वैसे आप करेंगे कोई आपको रोक तो सकता नहीं है पर फिर भी एक प्रार्थना है कि आपके साथ में कोई एक उत्तम ब्राह्मण जनू चाहिए जो कि रसोई करके आपको भोजन करा दे एक बात और दूसरी बात यह है कि कहीं भिक्षा करके भी ले आए आप कहा भिक्षा करने जाएंगे वो जाए तो कहीं से चावल वावल भिक्षा करके ले आएगा तो कभी अपने हाथ से रसोई कर ले और कभी भिक्षा तैयार मिल जाए कहीं जगह तो वहां पर आप भिक्षा कर लेंगे दोनों बात हो सकती है उत्तम ब्राह्मण के घर में जाकर के आप भिक्षा भी कर सकते हैं और कभी नहीं हो तो वो भिक्षा करके सूखा सीधा ले आए और उसके द्वारा रसोई कर सके आप रसोई करेंगे नहीं क्योंकि सन्यासी है और सन्यासी अग्नि का स्पर्श करता नहीं है वो तो स्वयं अग्नि स्वरूप हो गया है अब इसलिए वो रसोई करेगा नहीं तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई जीवन यात्रा को चलाने के लिए ब्राह्मण जरूर चाहिए रसोई करने के लिए तो कोई कोई चाहिए चाहिए बंद पथ में जाओगे कहीं भोजन मिलता है कहीं नहीं मिलता है इसलिए कोई एक ब्राह्मण को साथ में ले जाओ प्रभु कह रहे हैं कि निज संगी काहो ना लाइन ना ना ना मैं निजसंगी अपने अकेले अकेले जाऊंगा अपने साथ में किसी को भी नहीं लूंगा एक जने नीले आने मन दुख एक को लूंगा तो दूसरे दूसरा वो भी कहेगा मैं उसको मना करूंगा उसको दुख होगा एक को ले जाओ दूसरे को नहीं ले जाओ तो दुख होगा इसलिए मैं किसी को भी नहीं लूंगा उस समय कह रहे हैं नूतन संगी मन कोई ऐसा संगी मिल जाए जो बिल्कुल नया हो परिचित न हो सबका मैं ऐसा संगी हो क्योंकि स्नेही जनों को ले जाऊंगे तो एक को दुख होगा एक को नहीं होगा इसे कोई अपरिचित व्यक्ति हो जो मुझसे स्नेह करने वाला हो उसको मैं लेकर के जा सकता हूं स्वरूप दामोदर बोले बोले हाँ एक व्यक्ति है ऐसा कौन बोले श्री बलभद्र आचार्य क्या बात है कितने भाग्यशाली बलदाव जी के स्वरूप है बलभद्र आचार्य श्री बलभद्र आचार्य सेवा मूर्ति हैं, सुनिग्ध हैं, पंडित हैं साधु हैं आर्य हैं। ये तुम्हारे साथ से ही पहले गौण देश से यहाँ आए थे तुमने जब संन्यास ग्रहण किया उस समय ही तुम्हारे संन्यास को सुन करके ये गौण देश से यहाँ आए थे और इनकी सारे तीर्थों की यात्रा करने की इच्छा भी है वो आपके साथ में जाएंगे एक सेवक भी है वो पाक आदि की व्यवस्था कर देगा बलभद्र को आप अपने संग में ले जाएं तो किसी को भी दुख नहीं होगा ये सुनकर के प्रभु ने अनुमति दे दी श्री बलभद्र आचार्य को इन्होंने अपने संग में ले लिए पूर्व काले जगन्नाथ देखे आज्ञा लाया पूर्व रात्रि में ही श्रीमत महाप्रभु संध्या के समय ही श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गए और दर्शन करने के लिए दर्शन करके वृंदावन यात्रा करने की आज्ञा मांग ली दूसरे दिन नहीं गए नहीं तो जगन्नाथ जी रोक लेते फिर इनको स्नेह के कारण इसलिए रात्रि में ही आज्ञा ले आए जाते समय फिर जगन्नाथ जी रोक लेंगे श्री रात्रि के पिछले पहर में ही श्रीमंद महाप्रभु प्रातः काले भक्तगण प्रभुना देखे ला प्रात काल किसी से भी मिले नहीं भक्तगणों ने देखा ही नहीं और महाप्रभु उस समय उठ करके श्री बलभद्र आचार्य के साथ में वृंदावन के लिए निकल गए बोलो वृंदावन धाम की जय वृंदावन के लिए यात्रा प्रारंभ कर करती है सब इधर महाप्रभु को खोजने लगे स्वर्ग ने कहा नहीं खोजने की जरूरत नहीं है श्री महाप्रभु प्रसिद्ध रास्ते को छोड़कर के कृष्ण नाम लेते लेते छोटा रास्ता है उसके जंगल के रास्ते से जा रहे हैं कटक को भी इन्होंने दाहिने कर दिया राजधानी में भी नहीं गए और बन में प्रवेश कर लिया निर्जन मन में चल रहे हैं वहां हस्ती व्याघ्र महाप्रभु के रास्ते को छोड़ करके खड़े हो जाए क्या बात महाप्रभु आ रहे हैं इसलिए मतवाले वाले हाथी वे भी शेर इनके रास्ते को छोड़ दिए पाले पाले व्याघ्र हस्ती गंडार शुकर गण जगह जगह पर झुंडों की झुंड जो पाले पाले मैं झुंड के झुंड व्याग्र हाथी गेडा शुकर ये मिले और इनके बीच में होकर के महाप्रभु जा रहे हैं परंतु बलभद्र आचार्य ये भी डर रहे हैं ये भी महाप्रभु के पीछे पीछे चल फिर से पशु पक्षियों के बीच में महाप्रभु चल रहे हैं परंतु देख रहे हैं भट्टाचार्य भयभीत होकर के भी कि प्रभुर प्रताप तारा एक पाश होए कि प्रभु के प्रताप से ये हिंस शेर हाथी सब के सब एक रास्ते हो जाते हैं एक दिन पथे व्याघ्र करी आछे शयन एक दिन की बात है प्रभु जब जा रहे हैं एक व्याघ्र रास्ते में ही सो रहा था आवेश तार गाये प्रभु लागिल चरण प्रभु को आवेश है नहीं प्रभु का चरण इस शेर को लग गई अहोभाग्य शेर के <laughs> और प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण व्याघ्र उठिल प्रभु ने जैसे पैर लगा एक स्वभाव स्वभाव है संतों का महाप्रभु का भी स्वभाव है कि कृष्ण कृष्ण कह दिया यह गलती से पैर लग जाए तो जैसे भगवान नाम का उच्चारण प्राश्चित के रूप में क्षमा के रूप में जैसे करते हैं ऐसे ही कृष्ण कृष्ण अरे गलती हो गई मेरे आपके पैर लग गया ऐसा कहकर के महाप्रभु कृष्ण कृष्ण जिसे में कह रहे हैं कृष्ण नाम को सुन करके कृष्ण कृष्ण का व्याख्य नाते लागे वो व्याघ्र कृष्ण कृष्ण कह करके नाचने लगा श्री हरिनाम संकीर्तन की जय so, प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण व्याघ्र उठे लग जाओ पैर की ठोकर लग गई तो प्रभु ने कृष्ण कृष्ण कहा और उस समय शेर भी कृष्ण कृष्ण कह करके नाचने लगा दो पैर पर खड़े होकर के शेर भी नाच रहा आज दिन महाप्रभु करे नदी स्नान एक दिन श्रीमद महाप्रभु नदी में स्नान कर रहे हैं और इतने में ही मतवाले हाथियों का यूथ वहां पर जलपान करने के लिए आए प्रभु उस समय स्नान आचमन इत्यादि कर रहे हैं जलकृत्य कर रहे हैं और एक हाथी उनके सामने चला आया प्रभु ने कृष्ण कह कर के कृष्ण कहा बल प्रभु जल फेल माइल उसके ऊपर जल का एक चुल्लू मार दिया जल के एक चुल्लू से उसको हटा दिया जल बिंदु जैसे ही उस हाथी के शरीर में लगा वो हाथी भी कृष्ण कृष्ण कहे प्रेम नाचे गाए कृष्ण कृष्ण कहकर के प्रेम में नाचने गाने लगा कोई हाथी पृथ्वी के ऊपर पड़ है कोई चित कर रहा है ये देख करके बलभद्र भट्टाचार्य का मन एकदम आश्चर्य में डूब रहा है विम्फल हो रहे हैं बोले ऐसे अपूर्ण कृपा कैसे हो महाप्रभु ने कृष्ण नाम उच्चारण करके इन सबको भी शेर हाथी इनको भी प्रेम में विमोहित कर दिया मृगी वे भी आई और श्री महाप्रभु को घेर करके चार ओर मृगीगण एकत्रित हो जाती हैं और महाप्रभु के कृष्ण नाम संकीर्तन को यह हरिणीगण बड़े प्रेम के साथ में सुनती हैं दाहिने बामे धोनी सुन या प्रभु संगे प्रभु तारंग मुझे श्लोक पढ़े रंगे श्री प्रभु इनके दाए बाएं मधुर ध्वनि को सुनते हुए प्रभु जहां जा रहे हैं प्रभु के दाएं बाएं ये हरिणी बाय भी मधुर ध्वनि को सुनते हुए चलती हैं और प्रभु इन हरिणियों के पीठ के ऊपर हाथ फेरते हुए इनके सिर के को खुजाते हुए प्रेम प्रकट करते हुए निम्न श्लोक पढ़ रहे हैं ये श्लोक पढ़ रहे हैं क्या धन्य आत्म मूल मतयो बिरण्यता या नंद नंदन पात्र विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुतम सृष्ण सारा पूजाम विरचिता प्रणयावलो गई श्याम सुंदर की वेणुनाथ को सुनकर के श्री ब्रज गोपी कारण गीत में कह रही हैं कि धन्य आत्म मूढ़ मतें अरी सखी इन हरिणियों को पशु कहा जाता है मूढ़ कहा जाता है परंतु तो ये परम परम धन्य है अपने आप ये भाव प्रकट हो रहा है कि एक धन्य वो अजन्य अपने आप भाव प्रकट हो रहा है कि हरिणी परम धन्य है और हम अधन्य अध्य अपने आप भाव प्रकट हो रहा है व्यंजना से भाव प्रकट हो रहा है कि धन्यस्म मूल मते ये हरि हरिणी मूलमती होकर के भी आहा कृष्ण की सेवा कर रही हैं अपने नयन के द्वारा प्यारे को देखती हुई कृष्ण को देखती हुई नयनों के द्वारा ही शांतम की सेवा कर रही हैं इसलिए ये परम परम धन्य हैं और हम गोपी ये दीनता में कह रही हैं कि हम गोपी परम परम चेतन सर्वेंद्रियों से युक्त परम सुंदरी होने पर भी मानवीय होने पर भी हम अध्य हैं क्योंकि हम प्यारे की सेवा नहीं कर पा रही है और ये हरिणी नयनों के द्वारा ही शाम सुंदर की सेवा कर रही है धन्य स्म स्म ये निश्चय के अर्थ में हैं। कि है कि हरिणी परम परम धन्य हैं मूल मतः पशु जाति हैं जबकि हम मनुष्य जाति हैं हरिण्य ये हरिणी हैं जबकि हम मानवी हैं हमारी अपेक्षा ये धन्य हैं या नन्न नन्न नुपात विचित्र विषम आ ये नंद नंदन का दर्शन कर रही है जो के उपात विचित्र बेशम जिन्होंने विचित्र वेश धारण कर रखा है श्याम सुंदर ने विचित्र बेश धारण कर रखा है नंद नंदन शब्द में आर्य जनों का उल्लेख कर देना यह अंचित है परंतु तो भावावेश में यहां नंद शब्द का माने ससुर का नाम भी ले रही है नहीं तो शिष्टाचार के अंतर्गत ससुर का बहु का नाम नहीं लेना चाहिए परंतु तो नंद नंदन कहकर के ससुर का नाम भी ये ले रही हैं, ये या नंद नंदन नंद उपात विचित्र वेशम गुरुजनों का नाम भी ले रही हैं, कि नंद के पुत्र जिन्होंने विचित्र वेश धारण कर रखा है तो इसलिए यहां पर ब्रह्मे व्याकुलता में कहे गए वचन है इसलिए रसाभास नहीं है नंद नंद, नंद शब्द में अन्य रसा भेतम श्री श्याम सुंदर वेणु में जब बचनों को बुला रहे हैं वेणु में गुनगुना रहे हैं उस समय ये हरिणिया हर सार कृष्ण सारा आ कितनी धन्य है वास्तव में इनका नाम कृष्ण सार या उचित ही है हरिण का एक नाम है एक पर्यायवाची शब्द है कि कृष्ण कृष्णसार ये हरिण शब्द हरिण जो है कृष्ण सार और हरिण ये समान अर्थ वाले हैं हरिण का ही पर्यायवाची शब्द है कृष्ण सार जैसा नाम वैसा ही गुण वास्तव में कृष्ण ही इनके सार माने तत्व इनके हृदय अतः इनका जो कृष्ण सार नाम है वह उचित ही है सार कृष्ण सारा अरी सखे ये हरनी कितनी धन्य हैं हम अपने पति मन गोपो के सामने श्री कृष्ण का नाम भी नहीं ले सकती हैं और इनके पतियों को देखो कितने उदार हैं कि वे पति इनके साथ में सेवा करने के लिए साथ साथ आ सकते हैं हमको कभी ऐसा मौका मिलेगा क्या तो काल में नहीं मिल सकता है हमारे पति तो कृष्ण नाम से ही भड़क उठते हैं बाधा उत्पन्न करने वाले हैं परंतु ये मृग भी कृष्ण सार है जो मृगियों के साथ में श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए अपनी पत्नियों के साथ में उपस्थित हो जाते हैं और सपत्नी होकर के यह कृष्ण की पूजा करते हैं पत्नी सहित ये श्री कृष्ण की पूजा करते हैं इसलिए इनके भाग्य का क्या ठिकाना हरणियों के ऐसा भाग्य हमारा कहा हर जगह तुलना है हरिणी धन्य हैं हम अध्य हैं ये भाव अपने आप प्रकट हो रहा है कृष्ण सारा तू दधु विधि विधान पूर्वक ये हरिणिया श्री कृष्ण का पूजन कर रही है नंद नंदन का पूजा कर रही है प्रणयावलोक प्रणय अवलोकन के द्वारा ही यह पूजा संपादित की जा रही है इनको पूजा करने के लिए कोई दूसरी सामग्री की जरूरत नहीं है प्रणयावलोकन के द्वारा अवलोकन के द्वारा ही यह पूजा कर रही है नयनों के द्वारा ही भावमयी पूजा करती हुई विराजमान धन्य हैं जो कटाक्ष सहित प्यारे का दर्शन करती हुई अपने नयनों के माध्यम से ही अपने प्रेम भाव को प्रकट करती हैं हम तो अपने पतियों के आगे प्रतिम्य गोपों के आगे कभी कृष्ण का संकेत <coughs> संकेत में भी नाम उच्चारण नहीं कर पाती हैं तो पूजा विरचितम प्रणय ऐसा कह के श्री महाप्रभु आप उन के ऊपर कहीं हाथ हुए हो रहे हैं। के के ऊपर कहीं स्नेह करते हुए हाथ फेरते हुए विराजमान हो रहे हैं। श्री गोवर्धन के रस्ता में छठी का गोवर्धन के बीच में एक गांव आता है उसका नाम है मघेरा अभी भी प्रसिद्ध गांव है बीच में मघेरा गांव है वो मघेरा मृगहर उसका पुराना नाम जो है वो मृगहर श्याम सुंदर जिस समय गैया चरा करके आए या गैया चराने के लिए जाएं, उस समय यहां सारे मृग शाम श्याम सुंदर के वेणुनाथ को सुनकर के चारों ओर से घिर करके खड़े हो जाएं, इसीलिए उसका नाम मृगहर बाद में बिगड़ करके वो मघेरा हो गया तो मृगहर यहां पर वो महाप्रभु को दर्शन हो रहे हैं उसी लीला का दर्शन कर रहे हैं इसी समय कोई व्याघ्र आया शेर आया पांच सात और महाप्रभु देख रहे हैं कि व्याघ्र मुर्गी दोनों मिलकर के मिल महाप्रभु के साथ साथ कीर्तन करते हुए चल रहे हैं और वो व्याघ्र हरिणियों को मार नहीं रहा है उसका सामने भोजन है परंतु अपने भूखा होने पर भी वो हरणियों को मार नहीं रहा है और महाप्रभु के साथ में मिलकर के रह रहे हैं ये संतों का वृंदावन का स्वरूप है कि जहां शेर और हरिण एक घाट के ऊपर पानी पीते हैं ये सहज है। महाप्रभु को ये देख करके वृंदावन की स्मृति हो गई और वृंदावन के गुणों में गुणों का वर्णन करते हुए ये श्लोक पढ़ रहे हैं कि युरा रहा सहासन मृग आ गया है जहां पर स्वाभाविक व्यय धारण करने वाले मनुष्य मग आदि मित्र की तरह से मित्राणी एवं मित्र की तरह से निवास करते हैं क्योंकि अजित आवास शन आदि कम श्री अजित कृष्ण के आवास करने के कारण कृष्ण का निवास करने के कारण वहां पर जो इनकी तृष्णा इनकी भूख ये सब द्रुत माने दूर हो गई है रुट माने क्रोध तो श्री अजित के आवास के कारण माने दूर हो गया है माने क्रोध तर्श तर्शन माने प्यास इत्यादि सारी इनकी ईषाए दूर हो जाती हैं महाप्रभु उस समय कह रहे हैं कि कृष्ण कहा कृष्ण कहा ऐसे इस समय कह रहे हैं उस समय व्याघ्र भी कृष्ण कृष्ण कहकर के नाचने लगा है नाच है, रहे हैं कूद रहे हैं उनके अपूर्व उस खेल को देख करके व्याघ्र मृग अन्योन्य करे आलिंगन के शेर और हरिण ये एक दूसरे के गले लग कर के नाच रहे हैं प्रभु का प्रभाव बैर को छोड़ दिया और शेर और हरिण ये बैरी हैं है परंतु फिर भी गले लग कर के आलिंगन कर रहे हैं मुखे मुख दिया करे अन्योन्य चुंबन एक दूसरे के मुख से मुख लगा करके चुमन करते हुए विराजमान हो रहे हैं मयू ये भी अपूर्व से आनंदित हैं और ये भी कृष्ण कृष्ण कहते हुए नृत्य कर रहे हैं सारी लताएं एकदम प्रफुल्लित हो गई झारखंड वहां के स्थावर जंगम उन सब को श्रीमद महाप्रभु ने कृष्ण नाम देकर के प्रेमोन्मत कर दिया इस प्रकार घोर जंगल में होकर के महाप्रभु जा रहे हैं परंतु सबको प्रेमोन्मत कर रहे हैं सब कृष्ण हरि बोल करके नाच रहे हैं कूद रहे हैं यद्यप्रभु लोग संघटे त्रासे प्रेम गुप्त करे महाप्रभु में अपूर्व प्रेम प्रकट हो रहा है परंतु तो कहीं भीड़ इकट्ठी नहीं हो जाए इसलिए महाप्रभु अपने प्रेम को गोपनीय करके ही रखते हैं ंत तो महाप्रभु के दर्शन करने मात्र से ही झारखंड के जितने भी वनवासी थे वे भी वैष्णव हो गए हैं श्रीमद महाप्रभु ने गौरवंग देश उत्कल देश और दक्षिण देश इन सब को घूम घूम करके इनका निस्तार किया पहले गौरव देश माने पश्चिम बंगाल फिर पूर्व बंगाल ढाका फिर उत्कल मान उड़ीसा और फिर दक्षिण देश केरल तक साफ साफ पूरा केरल दक्षिण के पांचों जो राज्य हैं उन पांचों राज्यों को आजकल जो पांच राज्य हैं उन सब को शिवन महाप्रभु ने चाहे आंध्र हो चाहे तमिलनाडु हो चाहे केरल हो चाहे कर्नाटक हो चाहे महाराष्ट्र हो पांचों जो दक्षिण के राज्य हैं उन सबों को शिवन महाप्रभु ने आनंद पूर्वक किया प्रेमग्न करते विराजमान हुआ श्री चैतन्य की इस गूढ़ लीला को कौन दूसरा समझ सकता है वन को देख करके महाप्रभु को वृंदावन का दर्शन हो वहां के पर्वतों को देख करके श्री गोवर्धन का दर्शन करें जहां भी कोई नदी देखें वहां पर कालिंदी जी का दर्शन करें जिस गांव में रहें वहां के पांच सात ब्राह्मण आकर के महाप्रभु को निमंत्रण करें कोई अन्न ला करके श्री भट्टाचार्य उनको देना बलभद्र भट्टाचार्य को बलभद्र कोई दूध दही दे जाए कोई घी दे जाए और महाप्रभु के लिए ये वृक्षारंधन करके तैयार कर दें जहां ब्राह्मण नहीं मिले शूद्र महाजन हो वे भी श्रीमद महा भट्टाचार्य को निमंत्रण करें और भट्टाचार्य को बंद रचना इनको देकर के इनसे पाक रचना कराएं महाप्रभु वन्य भोजन करने में बड़े आनंद वनवासी भोजन करने में फल मूल खाने में महाप्रभु को बड़ा आनंद हो दू चार अंध राखे श्री बलभद्र भट्टाचार्य एक दो दिन का अपने पास में संग्रह भी रख लें क्योंकि जहां शून्य बंद होगा वहां पर मनुष्य के अंशों और जो भोजन है वो नहीं मिलेगा इसलिए कभी उनकी संहिति में रख ले श्री प्रभु को वन भोजन में अत्यंत अत्यंत संतोष मिलता है इस प्रकार श्री महाप्रभु ने झारखंड की यात्रा की और वहां पशु पक्षी पेड़ इनको भी आपने प्रेम का दान किया भट्टाचार्य सेवा करे स्नेह येचे दास परम स्नेह के साथ में श्री भट्टाचार्य सेवा कर रहे हैं तार विप्र बहे जल पात्र बहिर्वास उनके साथ में एक सेवक और है वो भी श्रीमन महाप्रभु के जल पात्र बहिर्वास इनको उठा करके चल रहा है कभी झरना का गर्म जलाए उसमें महाप्रभु तीन बार स्नान करें दो बार संध्या इनको करते हुए विराजमान है माने मृत्य बंधन बंधन जो है उनकी वंदना करते हुए श्रीमद महाप्रभु विराजमान अग्नि तपा करके ठंड का देन है ठंड होने लगी इसलिए वहां पर कभी अग्नि जलाते हुए भी श्रीमंद महाप्रभु को कुछ सुख प्रदान करें श्रीमंद महाप्रभु गप लड़ा रहे हैं अब भट्टाचार्य के साथ भाई रास्ता है तो रास्ता में गप तो लड़ेंगे तो गप भी लड़ा रहे हैं और कह रहे हैं शुन्य भट्टाचार्य आमी गेलाम आम बहु देश मैंने बहुत चक्कर लगाए हैं बहुत यात्राएं की हैं परंतु बन पथे सुखेर कहा नहीं ही पाए ले जितना सुख इस जंगल के रास्ते में मिल रहा है और यहाँ के इस जंगल के जीवन में कैंप लाइफ अलग है तो इस कैंप लाइफ में जो सुख है जंगल के जीवन में यहां पर कहीं भी रहना कहीं भी रहना इसमें जो सुख है कुछ भी खाना ये जो सुख है ऐसा सुख कहीं दूसरी जगह नहीं मिला श्री कृष्ण ने बड़ी भारी कृपा की जो मुझे वन पथ से यहां ले आई पूर्व वृंदावन विचार पहले मैंने वृंदावन जाने का विचार किया परंतु उस समय यही देखा कि शचि माता श्री गंगा भक्तगण ये सब एक साथ मिले हुए हैं इनसे मिलते हुए जाऊंगा परंतु कहीं जा नहीं सका। अब वृंदावन यात्रा मेरी पूरी होगी सनातन ने मुझे सिखाया था कि इतनी भीड़ को लेकर के नहीं जाओ आपको आनंद नहीं आएगा वो बात बिल्कुल सत्य इस समय अनुभव कर रहा हूं अकेले जाने में जो सुख है वो कहीं दूसरी जगह नहीं है भट्टाचार्य आलंगे या ताहरे कोहिल तोमार आमी एक सुख पायल श्री बलवंत भट्टाचार्य इनका श्रीमन महाप्रभु आलिंगन करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारी कृपा से अब मैं सुख पा रहा हूं और श्री कृष्ण अत्यंत अत्यंत दयामय हैं तुम्हारी कृपा से मैं लौट करके आऊंगा और श्री बलभद्र भट्टाचार्य कह रहे हैं महाराज आप तो परम दयामय हैं मैं तो एक तुच्छ जीव हूं आपने मुझे अंगीकार किया इसमें महिमा आपकी है क्योंकि श्री श्रीधर स्वामीपाद ने श्रीमद भागवत की टीका के मंगलाचरण में ये कहा कि मुख हम करो ते बाम पंगम लंगे तेरे यम हम बंदे परमानंद माधव कि जो मुख को भी बाचाल कर लें लंगड़े से भी पर्वत पार करा ले उनकी कृपा ऐसी है ऐसे श्री परमानंद माधव को मैं प्रणाम कर रहा हूं परम आनंद श्री माधव उनको मैं प्रणाम कर इस प्रकार परम परम सुख पूर्वक झारखंड को महाप्रभु ने पार किया और पार करके काशी आ गए पर मणकर्ण का घाट में गंगा जी में महाप्रभु ने मणकर्ण का ऊपर स्नान किया और उसी समय श्री तपन मिश्र गंगा स्नान करने के लिए भी वहां आए थे और प्रभु को देख करके एकदम आश्चर्य में पड़ गए अरे आप कैसे आहो आहो एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि प्रभु कैसे पूर्व सुनिया छे प्रभु करिया छे संन्यास ये कह रहे मारे मैंने पहले सुना था कि आपने संन्यास ले लिया है तब मुझे निश्चय हो गया अब निश्चय हो गया आपका सन्यास आपका हो गया है ये मैंने देखा हर हृदय उल्लास महाप्रभु के सन्यास रूप का दर्शन करके श्री तपन मिश्री जी को बड़ा भारी आनंद हुआ ये तपन मिश्री श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के पिता है और पहले पूर्व बंगाल में मिले थे महाप्रभु ने कहा तुम काशी जाओ काशी में मैं तुमसे मिलूंगा तो उस समय काशी में ये मिल रहे प्रभु के चरण पकड़ करके रो रहे हैं प्रभु ने इनका आलिंगन किया और प्रभु को लेकर के ये श्री विश्वेश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए प्रधार काशी विश्वनाथ उनका विश्वेश्वर का दर्शन किया वहां से आकर के श्री बिंदु माधव उन बिंदु माधव का दर्शन किया है श्री तपनिश्र महाप्रभु को निमंत्रण देकर के अपने घर लाए और वहां पर महाप्रभु को भिक्षा कराई बलभद्र आचार्य इनके द्वारा महाप्रभु ने पाक की रचना भी कराई बलभद्र आचार्य ने रसोई की ये इन्होंने महाप्रभु को आनंद पूर्वक उस समय श्री महाप्रभु का आदर कर रहे हैं कितना आनंद प्रभु चरणों देशे कैिल पान भगवान के चरणामृत को ये लेकर के पान कर रहे हैं ये अपने वस्त्र को फैला करके दुपट्टे को महाप्रभु के आगे नृत्य कर रहे हैं आनंद में ऐसे प्रेम में विफल हो रहे हैं तो अपना दुपट्टा जो है उसको फैला फैला करके ये प्रेम पूर्वक नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे प्रभु का शेषा उसको परवर सहित श्री तपन मिश्र ने ग्रहण किया जब ये सुना कि प्रभु आए हैं उस समय श्री चंद्रशेखर ये भी श्री महाप्रभु से मिलने के लिए आए हैं और चंद्रशेखर तपन मिश्र दोनों सखाए हैं महाप्रभु के परम परम दास हैं श्री चंद्रशेखर वैद्य है पंथ वैद्य होते हुए भी ये पुस्तक लिख करके अपनी आजीविका का निर्वाह करते हैं और काशी में निवास करते हैं काशी विद्वानों की नगरी है इसलिए वहां पर काम भी बहुत मिल जाता है पुस्तक का और पहले जो ये जो गणना की गई कि इस पुराण में इतने हजार श्लोक हैं, इस पुराण में इतने हजार श्लोक है तत्वतः तो ये गणना ये कहीं पारिश्रमिक देने के लिए भी बड़ी उपयोगी थी क्योंकि पहले लिखिया जितना लिखता था उसके लिखने के अनुसार उसको मजदूरी दी जाती थी पारिश्रमिक दिया जाता तो वे लोग एक रखते थे कि हमने इतने शब्द लिखे इतने अक्षर लिखे और उसके हिसाब से उनको पारिश्रमिक मिलता था लिखियाओं को तो लिखियाओं की एक बड़ी सुंदर परंपरा रही है और उन लेखन की परंपरा में ग्रंथ की संख्या उसके उल्लेख का कहीं प्रयोग होता है श्रीमद् भागवत की भी जो गणना है, तो तेरह हजार श्लोक ही है साढ़े तेरह हजार पद्य ही हैं, परंतु उसकी यदि अनुष्टुप छंद के हिसाब से गणना की जाए तो वो अठारह हजार श्लोक उसके पढ़ते इनमें तो शब्द को एक श्लोक माना गया है पूरा शुभवाच हो परीक्षित वाच इसको एक ही श्लोक माना गया और पीछे की जो पुष्पिका है भागवती महापुराणे ये जो पुष्पिका है इसको डेढ़ श्लोक की गणना की गई और बाद बाकी भी जो है वो गणना तो अंतार्थ प्रकाश का कारण में इन श्लोकों की गणना पूरी की और उसमें कहा केवल डेढ़ श्लोक कम है अठारह हजार गणना मेरे पास में है तो वो केवल अठारह श्लोक वे वास्तव में पूर्ण है अठारह तो उनकी गणना इसी तरह से इसी क्रम में क्यों कहीं पुष्प का बड़ी है कहीं छोटी है तो वाचकों पुष्प का इनको मिलाकर के वो अठारह श्लोक जो है वो अठारह हजार श्लोक की पूरी पूरी गणना है तो चंद्रशेखर जो है वे आ, वहां पुस्तक लिखकर के जीविका का निर्वाह करते थे प्रभु ने चंद्रशेखर को भी अपने गले से लगाया है परम परम आनंदित हो रहे हैं कह रहे हैं प्रभु हम चंद्रशेखर कहे प्रभु बड़ कृपा कैला आपने आशिला दर्शन दिला आपने बड़ी कृपा की जो स्वयं आकर के हमको दर्शन किया है हम तो प्राध्य के कारण खोटे भाग्य से भटक रहे थे यहां काशी में आपके चर्चा को आपके दर्शन के लिए ही काशी में हम रुक रहे हैं अन्यथा काशी तो वेदांत की नगरी है पंडितों की नगरी है वहां पर पांडित्य का अभिमान सर्वत्र और कहीं भक्ति का उतना प्रचार नहीं है काशी में तो वीरांत का और उसका ही प्रचार है तपन मिश्र के ऊपर आपने जो कृपा की वो मैंने तपन मिश्र से सुनी है आप सर्वज्ञ यहाँ पर शर्शन व्याख्या बिना कथा यथा नहीं जिसको देखो वो शठ दर्शनों के ऊपर शास्त्रास्त्र कर रहा है परंतु श्री तपन मिश्र की कृपा से मुझे कृष्ण कथा यहां सुनने को मिलती है ये सुन करके श्री चंद्रशेखर आगे कह रहे बोले महाराज सुना है आप वृंदावन जा रहे हो परंतु कुछ दिन यहां पर रुक के हम सेवकों का उद्धार कीजिए महाप्रभु इन दोनों के बसीभूत होकर के विराजमान हैं इच्छा नहीं तथा दिन दोषे इच्छा नहीं है फिर भी श्री प्रभु दस दिन तक श्री चंद्रशेखर के घर में तपन मिश्र इनके घर में रहे और तपन मिश्र के घर में रह करके वहां पर रहे महाराष्ट्रीय विप्र अब श्री प्रकाशानंद जो है उनकी लीला का वर्णन कर रहे उनके उद्धार की लीला का वर्णन कर रहे हैं कि एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण था ये महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आया और महाप्रभु के रूप का दर्शन करके परम परम चमत्कृत हो रहा है विप्र स प्रभु नहीं माने महाप्रभु को सारे ब्राह्मण निमंत्रण कर देने के लिए आए परंतु तो महाप्रभु किसी का निमंत्रण नहीं माने और टाल दे तो हमारा निमंत्रण हो चुका है आज कहीं दूसरी जगह जाना है दूसरी जगह जाना है ऐसा कहकर के ताल दें इस प्रकार प्रतिदिन वंचन कर रहे हैं सन्यासियों का संग होगा ये विचार करके महाप्रभु किसी के निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं प्रकाशनंद श्रीपाद सभाते बसिया वेदांत पढ़ा भविश्यवण लिया काशी में श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती ये हैं और ये शांकर विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं एक महाराष्ट्री ब्राह्मण यही महाराष्ट्री ब्राह्मण उस समय श्री महाप्रभु के आचरण को देख करके प्रकाशन जी के पास में आया अप्रकाशन से कहने लगा कि एक सन्यासी आयिन जगन्नाथ कि जगन्नाथ धाम से एक सन्यासी आए हैं उनका बड़ी मेहमा है आजान लंबे भुजा क्या उनका मुक्का विस्तार और उनके मुख का दर्शन करके ये लगता है क्या तेज कोई बहुत श्रेष्ठ साक्षात भगवत स्वरूप ही है ऐसा लगता है ये साक्षात नारायणी ही है यही तार देखे करे कृष्ण संकीर्तन जो उसको देखेगा वो कृष्ण संकीर्तन ही करने लगता है उनका कृष्ण चैतन्य ये नाम है गुण के अनुरूप यह सभी अंतम हो करके विराजमान है ये सुन करके प्रकाशानंद हा हा हा करके बड़े परास में हसे बोले हाँ विप्रे उपहास करी करी ते और उस दे महाप्रभु का उपहास करके कहने लगे कि सुनिया छी देशे सन्यासी भावक सुना है कि देश से मैं उसका जन्म हुआ है कोई भावुक संयासी है केशव भारती का शिष्य अरे जगत को संन्यास वेश के द्वारा केवल ठग तो नहीं रहा है चैतन्य नाम तार भावक गौण लय सब लोग चैतन्य चैतन्य करके उसको पूरा नाम भी नहीं ले रहे हैं कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य ऐसा नहीं कह रहे हैं केवल चैतन्य चैतन्य शब्द का उच्चारण कर रहे हैं सुना है हूं जैसे नैयायिक पंडित को भी शून्य चैतन्य संग पागल वो साहु भट्टाचार्य जैसा विद्वान भी उस चैतन्य का संग प्राप्त करके पागल हो गया है यहां पर भी चैतन्य शब्द का ही प्रयोग है कृष्ण शब्द का प्रयोग नहीं सन्यासी ये उसका वो इंद्रजाल ही मालूम पड़ता है परंतु काशीपुरी में उसका ये इंद्रजाल बिकने वाला नहीं है नाम मात्र का संन्यासी कोई जादू जादूकर तोना उसको आता होगा सुने से विप्र महा दुख पाए महाराष्ट्री ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण कहे हई ते उठी गे और कृष्ण कृष्ण कहकर के उस समय श्री प्रकाशानंद की सभा से ये उठ करके चले आए प्रभु के दर्शन किए और बड़े दुखी हो रहे हैं तोमार दोष कही ते करे नामे और चैतन्य चैतन्य करे कहे तीन बार बोलो महाराज आपके ऊपर दोष वो लगाता है और इसीलिए उसके मुख पर नाम का कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं होता है आपके ऊपर दोष आरोप करता है इसलिए कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं करता है केवल चैतन्य चैतन्य उसने तीन बार कहा परंतु तीन बार कृष्ण नाम आयल तार मुखे तीन बार कृष्ण नाम उसके मुख पर नहीं आया यह आश्चर्य की बात है अवज्ञा ते नाम ले सुन पाई दुखी वे अवज्ञापूर्वक आपका नाम लेते हैं पूरा नाम भी नहीं लेते हैं तू कार्य से बोलते हैं ऐसा मेरे मन में बड़ा दुख होता है प्रभु हंस रहे हैं अके रहे हैं प्रभु कहे मायावादी कृष्ण अपराधी ब्रह्म आत्मा चैतन्य कहे निर्वध के वे मायावादी हैं और माया अविद्या के द्वारा ही जगत की सृष्टि मान लेते हैं अविद्या को माया को मी यते माया इस अर्थ को न करके माया का अर्थ वे कहीं भ्रम करते हैं माया दमे कृपाया माया के कई अर्थ माया का एक अर्थ होता है माया जो जगत की रचना करे उसका नाम माया है माया का दूसरा अर्थ होता है कि माया संबट करी प्रोक्ता जो भ्रम को उत्पन्न करे संभट करी जादू जैसा इंद्रजाल फैला दे उसका नाम माया है माया का तीसरा अर्थ होता है माया दम्भे कृपाया माया दंभ और कृपा के अर्थ में भी आती है माया का एक अर्थ होता है ममता ये मुख्य अर्थ है भक्तव कृष्ण में माया ममता रख करके ही कृष्ण से प्रेम करते हैं माया भगवान की माया का तात्पर्य है कि उसके द्वारा रचना की गई जो वस्तु है वह माया वो जो रूप धारण करती है वह रूप सदा स्थायी नहीं रहता है वह परिणामी होता है ये माया का पांच मार्ग तो मायावादी कृष्ण अपराधी मायावादी कृष्ण अपराधी होते हैं वे ब्रह्म आत्मा चैतन्य इनको तो कहते हैं अतएव तार मुखे ना आई से कृष्ण नाम मायावादियों के मुख पर श्री कृष्ण नाम नहीं आता है कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप द्वित समान क्या सिद्धांत एक सिद्धांत दोनों पर कह दिया ये एक यूनिवर्सल त्रुफ यहां पर कह दिया कि कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप द्वित समान कृष्ण और कृष्ण नाम दोनों एक वस्तु है दो अलग अलग वस्तु नहीं है दोनों की दोनों एक वस्तु होकर के ही विराजमान है नाम विग्रह स्वरूप तीनों एक रूप है श्री तीनों में कहीं भी विग्रह का तात्पर्य है शिव विग्रह अर्चा मूर्ति श्री मंदिर में जो विराजमान है तो नाम विग्रह माने श्री अर्चा अवतार जो शिव श्री मंदिर में जिनकी पूजा की जाती है आठ प्रकार की भगवंत मूर्ति और श्री कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण ये तीनों एक वस्तु होकर केन्दम इन तीनों में भेद नहीं है तीनों चिरानंदमय होकर के बिराजमान दे का व्यवहार भगवान नाम में नहीं है नाम चिंतामणि श्री नाम भी के समान ही चिंतामणि स्वरूप है जैसे चिंतामणि अचिंत प्रभाव से जिस वस्तु को भी चाहे उसको प्रकट कर दे उसके सामने चिंतामणि के सामने जिस वस्तु को भी चाहा जाए वो प्रकट हो जाती है परंतु एक बात और चिंतामणि में कभी विकार नहीं होता सब वस्तुओं को प्रकट कर देती है परंतु उसमें कोई घटबड़ नहीं होती उसमें बिकार नहीं आता ऐसे ही भगवान अविकृत परिणाम वाद के रूप में जगत की सृष्टि माया के द्वारा सृष्टि के द्वारा शक्तियों के द्वारा करा देते हैं परंतु तो भगवान में विकार नहीं आता जैसे चिंतामणि जैसे कल्प इनमें स्वयं में विकार नहीं होता और प्रत्येक वस्तु को प्रकट कर देते हैं ऐसे ही ब्रह्म स्वयं अविकारी रहता है और किसी वस्तु को प्रकट कर देता है तो नाम चिंतामणि श्री भगवान नाम चिंतामणि है माने अविकृत परिणाम को प्रकट करते हैं अविकृत माने स्वयं में बेकार नहीं और परिणाम माने नई चीज पैदा हो गई चिंतामणि के सामने किसी ने कहा कि लड्डू का थाल आ जाए तो लड्डू का थाल सामने आ जाएगा पंत चिंतामणि में कोई विकार नहीं होगा चिंतामणि वैसी की वैसी रहेगी तो ये चिंतामणि का गुण हुआ कृष्ण चैतन्य रसम श्री कृष्ण नाम भी कृष्ण स्वरूप ही हैं कृष्ण ही है चैतन्य रस्मिक ग्रह है नाम केवल प्राणों का अधिकार नहीं है कि मूल आधार से प्राण उठे वायु उठी है वह कहीं नाभि में मणिपुर में पहुंची वहां पर वह कहीं इंद्रियों से युक्त हुई फिर वो कहीं अनाहत में पहुंची वहां पर वह मन और संकल्प से युक्त हुई और फिर वह जब विशुद्ध में पहुंची, वहां पर बुद्धि से अनुशासित होकर के वह अपने आप को प्रकट कर रही है और फिर वही खड़ी में होकर के कंठ में जब वह शब्द बनकर के ध्वनि बनकर के सामने प्रकट हुई परंतु तो वाणी मूलता कहीं प्राण रूप है वायु रूप है ऐसे श्री भगवत नाम उनको केवल वायु मात्र मत समझना प्राण वायु मात्र मत समझना परापंति मध्यमा और वैखरी होकर के वो सामने प्रकट हो रही है वह वायु का रूप है ऐसा नहीं समझना कृष्ण चैतन्य रस विग्रह चैतन्य रस विग्रह ही है वह विशुद्ध सत्वात्मक होकर के चैतन्य स्वरूप कृष्ण का है जैसे स्वरूप मायक नहीं है इसी प्रकार श्री भगवत नाम वे भी मायक नहीं है चैतन्य रसम ग्रह। श्री नाम भी कैसे हैं पूर्ण पूर्ण है नाम को किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं नाम पूर्ण होकर के विराजमान अर्थात सभी वस्तुओं को प्रकट करने वाले प्रेम तक को प्रदान करने वाले शुद्ध श्री नाम शुद्ध होकर के विराजमान माने माया का उनमें स्पर्श नहीं है भगवान जैसे माया से परे हैं ऐसे ही श्री कृष्ण नाम भी अमायक होकर के विराजमान है नित्य मुक्ता कभी भी माया उनको घेर नहीं सकती है भगवान नाम सदा मुक्त होकर के ही विराजमान अभिन्नवाद नाम नाम ना, नाम नामी ना, इन दोनों में कोई भेद नहीं है आता एक बात सुंदर क्या बात चेतन चल तो अपने आप में एक एक सूत्र है सारे सिद्धांतों को इतने छोटे में इतनी सुंदर प्रकार से लीला के प्रसंग में श्री कविराज गोस्वामी वर्णन कर देते हैं कह रहे हैं कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला बृ कृष्ण स्वरूप सम सब चेदानंद श्री कृष्ण का नाम कृष्ण के गुण और की लीला ये कृष्ण के समान ही चिदानंदमय होकर के विराजमान है इसलिए भक्त सामने सिंधु में कहा कि अत कृष्ण नाम न भवे ग्राह्य सेवन मुखे जो वादव स्वयं स्थ श्री कृष्ण नाम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है माने हम चाहेंगे तब भी कृष्ण नाम नहीं निकलेगा कृष्ण नाम निकलता है जब कृष्ण नाम कृपा करते हैं तो मुख्य ऊपर कृष्ण नाम आता है अन्यथा कृष्ण नाम आता नहीं है पापी के आगे कहो अरे दादी तेरी मौत आ रही है मृत्यु का समय आ रहा है राम राम क्या है वो कह राम नाम नहीं निकलेगा मुंह पे कई कई जगह ऐसे दृष्टान दिखे क्या रे राम नाम तो कह ले राे राधे कृष्ण कृष्ण तो कहले ले हूँ हूँ हाँ बेटा हूँ हूँ बेटा बेटा कहेगी परंतु तो राम नाम नहीं कहेगी राम नाम नहीं निकले मुंह से तो कृष्ण यदि कृपा करे तो कृष्ण नाम श्री जुवा के जुब्हा के ऊपर श्री कृष्ण नाम निकलता है सेवन मुखे ही इसलिए नाम ग्रहण करते समय जब माला लेकर के बैठे उस समय माला को प्रणाम करके माँ ला मा माने मुझे ला माने कृष्ण को समर्पित कर दो यह माला हुआ दाने लाधातु और उपिष्टा लाति कृष्ण कृष्ण संधाओ तस्मात मालेति ति साप के अर्थ दान के अर्थ में लाध धातु कही गई है दाने लाधातु उपिष्टा लाधातु दान के अर्थ में आती है लात कृष्ण हे माला तुम मुझे कृष्ण के निकट ले आओगी इसलिए मैं तुमको प्रणाम कर रहा हूं इसलिए नाम माला माला है मैं माला को ग्रहण कर रहा हूं यह माला को ग्रहण किया फिर माला हाथ में लेकर के साधक को श्री हरिनाम को प्रणाम करना चाहिए नाम परम ब्रह्म नाम परमागति ही नाम परचरम नास्ति, तस्मा नाम है। श्लोक याद नहीं हो तो बस प्रार्थना करने चलेगा जरूरी नहीं है श्लोक याद हो के नाम परम ब्रह्म हो नाम ही परम ब्रह्म है नाम परमागति ही नाम ही परम गति है नामात परचरम नास्ति, नाम से बढ़कर के प्रेम दान करने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है अन्य जो वस्तुएं हैं साधन वे दूसरी दूसरी वस्तुओं को वैभव को प्रदान कर देंगे मोक्ष को प्रदान कर देंगे परंतु प्रेम सेवा नाम प्रदान करने वाले है नामात नास्ति, तस्मात नाम परतरम नास्तिक तस्मात्म उपासमयी इसलिए हे नाम मैं आपकी नाम भगवान मैं आपकी शरणागति ग्रहण कर रहा हूं आप कृपा करके मेरी जीव के ऊपर अवतरित हो यहां पर कोई कह रहे हैं सेवन मुखे माधव स्वयं जब नाम की कोई सेवा करना चाहता है उस समय श्री हरिनाम कृपा करके जीव के ऊपर स्फूरित तो होते हैं जीव के ऊपर आते हैं शब्द बनकर के आते हैं जबकि अन्य शब्द जो हैं वह केवल वायु के द्वारा उठी हुई जो वायु है मूल आधार से वही ही में आकर के अनाहत में आकर के विशुद्ध में आकर के वैखरी खीरी बन करके प्रकट होती है परंतु नाम साक्षात भगवत स्वरूप है वे जि के ऊपर धारण करेंगे आएंगे प्रक्रिया में ऐसा ही लगता है कि जैसे इसी प्रकार आ रहे हैं सामान्य जैसे और आदि शब्द आ रहे हैं इसी प्रकार नाम भी कहीं नीचे से उठी हुई जो वायु है वही मुख के द्वारा वही खड़ी होकर के प्रकट हो रही है परंतु ऐसा नहीं है नाम साक्षात भगवत स्वरूप है और वे जुहा के ऊपर स्फुटित हो रहे हैं इसलिए ब्रह्मानंद हरित पूर्णानंद लीला रस ब्रह्म ज्ञानी आकर्षिया करे आत्मवश श्री कृष्ण ब्रह्मानंद की भी अपेक्षा पूर्णानंद होकर के विराजमान है कृष्ण पूर्णानंद हैं ब्रह्मानंद से भी बढ़कर के होकर के वे भे विराजमान है इसलिए श्री कृष्ण अपने नाम रूप गुण, गुण के गुण के द्वारा संन्यासी गणों को भी ब्रह्मज्ञानियों को भी आकर्षित कर लेते हैं और इसमें वेदस्तुति के वचन को निरूपण कर रहे हैं सुखदेव जी के वचन को कर रहे हैं सूजी के वचन है स्वसुख निवृत्त सुखदेव जी की वंदना में गुरुदेव की बंदना में श्री सुखदेव कैसे हैं स्वसुख निवृत्त चेता आत्मा राम गणाकर्षी का ये उदाहरण है कि श्री कृष्ण आत्माराम गणों को भी आकर्षित कर लेते हैं ब्रह्म साहुज्य को जो प्राप्त करना चाह रहे हैं जिनके केवल ऐसा शरीर मात्र तो रह गया है शरीर में आसक्ति नहीं है सारे अज्ञान जिनके दूर हो गए हैं उनके निरूपल को कर रहे हैं सुखदेव जी की वंदना करते हुए सूती जी कह रहे हैं अपने गुरुदेव की कि मेरे गुरुदेव सुखदेव जी कैसे हैं स्वसुख निवृत चेता ब्रह्मानंद में होने के कारण अपने निज सुख में आत्म सुख में बाहर से कोई सुख नहीं लेना है शब्द स्पर्श रूप का बल्कि आत्मा का जो सुख है उसमें ही निवृत चेता जिनका चित्त लगा हुआ है तन तुस्तान्य भाव और स्वसुख के कारण जिनका अन्य भाव भेद भाव दूर हो गया है अजित रुचिर अपे अजित रुचिर लीलाकृष्ण अजित श्री कृष्ण उनकी रुचिर लीला से जिनका चित्त आकृष्ट हो गया है सार माने है जिनका हृदय आकृष्ट सारह जिनका हृदय आकृष्ट हो रहा है कृपया यस तत्व दीपम पुराणम ऐसे श्री सुखदेव जी ने कृपा करके व्यथन कृपया यीपम पुराणम जिन्होंने तत्व के दीप रूप इस पुराण को श्रीमद् भागवत को व्यतन कृपा करके विस्तृत किया जो उनके हृदय में था उसको उन्होंने कृपा करके प्रकट किया तम अखिल वृजनग्न भक्ति के संपूर्ण वृजन माने कष्टों को दूर करने वाले उन व्यास व्यासून नोष्णी श्री व्यास पुत्र उनको हम प्रणाम कर रहे हैं इसलिए श्री कृष्ण ब्रह्मानंद से भी बढ़कर के होकर के विराजमान है त्मा राम उप्य मुनि निर्गंथा आपके दुख में ये शास्त्र में कहा गया श्री कृष्ण आकर्षित करें इसमें तो कोई आशीर्य की बात नहीं है श्री तृतीय स्कंध में वर्णन किया गया जिस समय संकाधिक बैकुंठ दर्शन करने के लिए गए रमा बैकुंठ का दर्शन करने के लिए गए बैकुंठ दो प्रकार के एक बैकुंठ है परम व्योम वैकुंठ दूसरा बैकुंठ है रमा वैकुंठ रमा वैकुंठ की रचना सत्यलोक के भी ऊपर ब्रह्मांड के भीतर भगवान ने की अपनी प्रिया श्री रमा देवी उनका प्रिय करने के लिए उनकी प्रार्थना से श्री रमा देवी जी बड़ी कृपालु हैं लक्ष्मी तत्व ही श्री तत्व ही कृपा करने वाला होता है कृपा तो श्री तत्व में विराजमान है तो लक्ष्मी जी ने श्री नारायण से प्रार्थना की बोल महाराज जगत के जीवों का उद्धार करने के लिए आप ब्रह्मांड के भीतर भी मेरे वैकुंठ की रचना करें अपने एक मंदिर की रचना कर ले बैकुंठ भगवान ने रमा वैकुंठ की ब्रह्मांड के भीतर रचना की इस रमा वैकुंठ में जन अंग जनों का भी प्रवेश हो जाता है जैसे दिग्विजय करने के लिए जिस समय हरण्य कश्यप को गया उसने वैकुंठ में प्रवेश किया परंतु बैकुंठ में उसे विष्णु नहीं दिखे बोला अरे विष्णु गया है मेरे भाई के कारण अभिमान में लौट आए तो वहां हिन्या भी जा सकता है इसी तरह से सन का यह भी रमा बैकुंठ में गई परम बैकुंठ के लिए तो ये कहा गया यदत्वा नंदवर्तन थे तद धाम वहां से कोई लौट करके नहीं आता है कभी कभी ब्रकाशुर भस्मासुर वो भी बैकुंठ में चला जाए और बैकुंठ के दरवाजे के ऊपर श्री नारायण वे एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके कहते हैं बोले अरे भस्मा सुर तेरे पास में क्या सिर नहीं है क्या अपने हाथ को अपने सिर के ऊपर रख पता लग जाएगा शिवजी जी ने जो तुझे वरदान दिया है कि जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए खुद परीक्षा करके देख लेना और आ गया बातों के चक्कर में और अपने हाथ को भस्मा सुर ने अपने ही सिर पर रखा और वो भस्मा सुर स्वयं भस्म हो गया अपने हाथ को अपने सिर पर रखने पर स्वयं ही भस्म हो गया तो वहां पर यह कहने का मतलब है रमा वैकुंठ में अनंधकारी जन भी कभी कभी आ जाते भी आ सकते। तो श्री सनकालिक जिस समय गए उस समय श्री बैकुंठ रमा वैकुंठ में गए वहां रमा वैकुंठ में वैकुंठ नाथ के चरणों में विराजमान तुलसी उनकी गंध इनकी नाशिका में गई और गंध के जाने पर इनको क्षोभ की प्राप्ति हो गई तो ये सारे दृष्टांत जो दिए हैं वो दृष्टांत दिए कैसे एक व्यक्ति एक ज्ञानी उनके चित्त को भी श्री महाप्रभु लिए हुए हैं महाप्रभु आकर्षित कर लेते हैं महाप्रभु कहते हैं कोई बात नहीं हम चलेंगे महाराष्ट्रीय ब्राह्मण से कहा कि हम तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और तब श्री महाप्रभु श्री प्रकाशानंद उनके पास में जाएंगे अब प्रकाशन के ऊपर जैसी कृपा होगी उस कृपा की प्रसंग को फिर आगे वर्णन करेंगे बोलो वृंदावन बेहरिता गौर हरी वो गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गाय गौर हरि गो जय जय श्राधेश